ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के अंतिम कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका में भगवती श्रुति जो मंत्र के द्वारा तथा पूर्व अध्याय के द्वारा प्रतिपादित तो, तत्वज्ञान है और उसका फल मोक्ष है इन दोनों का साध्य साधन भाव प्रथम अध्याय के द्वारा तत्व ज्ञान तथा मोक्ष को साध्य साधन के रूप में बताया गया है उषिका समर्थन गर्भेनुसन अन्वेश अहम इत्यादि मंत्र ने किया है ये जो साध्य साधन भाव बताया गया है प्रथम अध्याय तथा मंत्र के द्वारा उसे सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान को मोक्ष रूपी अपने फल से अव्यभिचरित साधन के रूप में दिखाने के लिए स एवं विद्वान इत्यादि अंतिम मंत्र है इसमें ये बताया गया कि मंत्र के द्वारा गर्भावस्था में ही जिन वामदेव ऋषि को आत्मज्ञान हुआ करके बताया गया उन वामदेव ऋषियों को ऋषि को शब्द से लेना है तो स का अर्थ निकला पंचम मंत्र से बताना क्या है कि उनको तत्व समकाल में ही ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति प्राप्त हुई और ज्ञान का अदृष्ट फल विध्य मुक्ति भी प्राप्त हुई प्रारब्ध का क्षय होने पर इसे दिखाने के लिए ये पंचम गण्डिका है इसलिए सशब्द का अर्थ हुआ वामदेव ऋषि और उन्होंने प्रथम अध्यायोक्त एक मेवा द्वितीय आत्म को मंत्रोक्त प्रकार से जान लिया और उस ज्ञान का फल हुआ जीवित अवस्था में सर्व कामाप्ति सर्व कामाप्ति का अर्थ है सर्वात्म भाव यानी अनात्मा जो भी उपाधि है वेश्ट, समष्टि वेष्टि उसमें से उनकी अहंता का व्यावर्तन हुआ और जो आत्मा व इदम एक एव तो अध्याय के द्वारा उक्त सजातीय विजातीय स्वगत भेद स्वगतभेदित तो आत्मवस्तु हैं उसी में उनकी अहंता सुस्थिर हो गई परमात एक द्वितीय जगत अधिष्ठान आत्मा ही मैं हूँ और मेरे से अतिरिक्त जितना भी है वो सारा का सारा अनात्म वर्ग मेरा दृश्य होने से वो कल्पित है मेरे से अतिरिक्त है ही नहीं परमार्थतः तो मैं ही मैं हूं ये है सर्व कामाप्ति का स्वरूप ये जीते जी ही ये निश्चय हुआ उनका और जब शरीर छूटा ब्ध का भोग करके क्षय होने पर तब स्वर्ग अमुस्विन स्वर्ग शब्दित इंद्रिय अगोचर जो निरतिशय आनंद है स्वर्ग शब्द का अर्थ यहां पर है निरतिशय सुख निरतिशय सुख कहा जाता है उत्कर्ष अपकर्ष रहित सुख वैश्विक सुख में तो उत्कर्ष अपकर्ष होता है उपनिषद में आनंद मीमांसा में बताया गया मानुषानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद पर्यंत सब सब आनंद है और स्वरूप आनंद आत्मानंद ब्रह्मानंद इत्यादि नामों से कहा जाने वाला आनंद है निरति से आनंद वह स्वर्ग शब्द का मुख्यार्थ है स्वरूपानंद और उस स्वरूपानंद को बताने वाला है स्वर्ग शब्द उसका विशेषण है अमुस्विन यद्यपि स्वरूपानंद तो स्वयं है इसके लिए अमुस्विन शब्द का प्रयोग कैसे हुआ तो अमुस्विन शब्द बताता है इंद्रिय अगोचर इंद्रियातीत वस्तु को तो स्वरूपानंद इंद्रिय बाह्य इंद्रिय तथा अंतर इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ये मनसा न मनुते ये मनोमतम इत्यादि श्रुतियों ने यही बताया है कि बाह्य करण तथा अंतकरण से अग्राह्य है स्वयं प्रकाश है निरति से आनंद और उस निरति से आनंद में अवस्थित होने का नाम है विधेय मुक्ति सर्वात्म भाव की प्राप्ति ये है सर्व कामाप्ति कहो या सर्वात्म भाव की प्राप्ति कहो दृष्ट फल जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल है स्वर्ग शब्दित निरति से आनंद में मय के रूप में अवस्थान इस प्रकार ज्ञान का जो उभयिध फल है दृष्ट फल अदृष्ट फल इसे ज्ञान होते ही वामदेव जी ने प्राप्त कर लिया दृष्ट फल को अदृष्ट फल को प्रारब्ध का क्षय होने पर प्राप्त कर लिया का अर्थ हुआ कि तत्व ज्ञान अव्यभिचरित फल वाला है तो जैसे ऋषि वामदेव जी को ज्ञान होने पर ज्ञान का फल उभय प्रकार की मुक्ति प्राप्त हुई ही ऐसे वर्तमान में भी जिस किसी को भी ज्ञान होगा उसे अव्यभिचरित रूप से यह ज्ञान का उभय प्रकार का फल प्राप्त होता ही है इस अभिप्राय से यह पंचमकंडिका थी इसे इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे तो विद्वान अस्मात्र ऊर्ध्व उत्क्रम्य इस वाक्य की व्याख्या करते हुए ऊर्ध्व शब्द का अर्थ बताया गया था परमात्मा और ऊर्ध्व का अर्थ निकलेगा परमात्मूत और परमात्मूत का भी स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा गया कि अधोभवात्सारात उत्क्रम्य ज्ञावद्योतित आमल सर्वात्म भाव आप सन ये ऊर्ध्व सन का अर्थ हुआ परमात्म सन और परमात्म सन का भी अर्थ हुआ ये सर्वात्म भाव आपन्न सन तो परमात्म भाव की? किससे प्राप्त हो कैसे प्राप्त हुआ तो कहते अधोभवात संसारात उत्क्रम्य अधोभव संसार है निकृष्ट संसार और निकृष्ट संसार से उत्क्रम्य उत्क्रमण कर लिया तो संसार है जन्म मरण रूप विकार ये तो संसार है और इस संसार से उत्क्रमण होगा जन्म मरण धर्मी जो कार्यक्रम संघात है उस कार्यक्रम संघात से उत्क्रमण ये जन्म मरण रूप संसार जिसमें रहता है उसी में तादात में अभिमान करके यदि कोई रहेगा तो जन्म मरण आदि अपने ही धर्म समझेगा उसे संसारी कहा जाएगा तो जन्म मरण है पहले बताया गया था अनात्मा शरीर के मंत्र का व्याख्यान करते समय ये शाम देवा जनी मानी विश्वा अन्वेदम अहम इस वाक्य का अर्थ यही था ना कि जन्म मरणादि अनात्मा कार्यक्रम संघात के धर्म है और वो जो जन्म मरणादि अनात्मा कार्यक्रम संघात के धर्म है तो कार्यक्रम संघात हो जाएगा धर्मी जन्म मरणादि धर्मों का आश्रय और उसी में तादात्म्य अभिमान करके जो रहेगा वो कौन रहता है मूढ़ अज्ञानी वह अपने आप को समझेगा कि मैं संसारी हूं वो संसार भाव में ही रहेगा देहात्म भाव में ही रहेगा संसार धर्म उसे घिरे रहेंगे और उससे उत्क्रमण होगा वो होगा आत्मज्ञान से इसलिए ये कहा कि अधोभवात संसारात उत्क्रम्य तो उत्क्रमण क्या होगा तो कहते ज्ञावद्योतित अमल सर्वात्म भाव आपन्ना सन तो ज्ञान से लेना तत्व ज्ञान जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं यह बोध ज्ञान है और इससे अवद्योतित है अवभाषित तो ज्ञान से अवभाषित आत्मा यदि होगा तो आत्मा हो जाएगा पर परप्रकाश्य ज्ञान शब्द से तो वृत्त्यात्मक ज्ञान लेना है ना, और वृत्त्यात्मक ज्ञान से प्रकाशित होता है अनात्मा जड़ जगत उसमें पर प्रकाशित तो है और आत्मा तो चेतन है स्वयं प्रकाश है इसलिए ज्ञानावद्योतित शब्द का अर्थ करना अवद्योतित शब्द का अर्थ करना पड़ेगा अनावृत यही दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा क्या था? दो नंबर की एक नंबर टिप्पणी में एक नंबर है ना उसपे ज्ञानावद्योतित में भाष्य में एक नंबर लिखा है औद्योतिक में उसका अर्थ कर दिया निराकृत आवरण यानी ज्ञान से आवरण का निराकरण हो गया है जिसके ऐसा जो अमल सर्वात्मा भाव है अमल सर्वात्मा है तो परमात, परमात्मा परमात्मा अज्ञानी के लिए आविद्या रूप आवरण से अवृत्त है अज्ञानी का ज्ञान नेत्र आवृत्त है घनच्छन्न दृष्टि मर्क मन्यते के अनुसार जो मूड है उसका जो स्वयं को ग्रहण करने वाला ज्ञान नेत्र है वह अविद्या आवरण से अविद्या तिमिर से अवरुद्ध है बादल सूर्य को नहीं ढकता सूर्य को ग्रहण करने वाली हमारी दृष्टि को ढकता है और मान लेते हैं हम कि सूर्य को बादल बादल ने ढक दिया अवरुद्ध कर दिया और हवा आती है बादल को उड़ा करके ले जाती है तो कहता है सूर्य अनावृत हो गया तो सूर्य तो पहले से अनावृत है वायु ने हमारे नेत्र को अनावृत कर दिया हमारे नेत्र के सामने जो बादल रूपी आवरण था उसे दूर कर दिया तो इस प्रकार ये जो अविद्या रूप आवरण है उससे परमात्मा अवृत नहीं होता हमारे हमारा, हमारा ज्ञान नेत्र आवृत्त होता है वह ज्ञान नेत्र का आवरण भूत जो अविद्या है वह ज्ञान से अनावृत हो जाती है ज्ञान नेत्र अनावृत होता है अविद्या निकल जाती है तो फिर परमात्मा ऐसे अविद्या अविद्यात तो चित्त में स्वयं ही अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं शेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम के अनुसार वो स्वयं का पारम तनु स्वाम तनुम शब्दित पारमार्थिक स्वरूप है वह अभिव्यक्त होता है परमात्मा का इसे दिखाने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि ज्ञानाव द्योतित जो अमल सर्वात्म भाव है अमल का अर्थ है शुद्ध वो स्वभावतः शुद्ध है नित्य शुद्ध है तो नित्य शुद्ध जो सर्वात्म भाव है विशुद्ध आत्म स्वरूप, निरति से आत्मस्वरूप और उस निरति से स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है इसलिए ज्ञानाव द्योतित यानी ज्ञान से अनावृत जो आमल सर्वात्म भाव है उसे आपने प्राप्त हुआ कौन साधक क्या साधक ज्ञानी वामदेव ऋषि जी ने ऐसा प्राप्त कर लिया सर्वात्म भाव ज्ञान से और फिर आमुस्मिन यथोक्ते इसका उत्तरण है कि टीका में आमुस्मिन का उसे देखिए उससे पहले परमात्मूत सन की व्याख्या टीकाकार करते हैं कि ऊर्ध्व उपरीतन परमात्म वस्तुना कदाचित अपि ऊर्ध्शब्दीतनवाचि रूप कदाचिअपूप निकर्ष्य अभावन निरंकुश उपरीतन भाव शब्द इत्यर्था। हो गया था और प्रसिद्धम स्वर्गलोकम वारयती अमुस्मिन यथोक्ते अमुस्मिन यथोक्ते का अर्थ करते हैं यानी अवतरण लिखा करने पहले कि प्रसिद्धम स्वर्गलोकम वारयती अमुस्मिन स्वर्ग लोके यहां पर अमुस्मिन ये स्वर्गलोक का विशेषण देकर के जो प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द है शब्द का अर्थ है लोक विशेष जहां पर देवता रहते हैं जब तक पुण्य है स्वर्गलोक में निवास करने का तब तक देवता शरीर धारण करके निवास करते हैं फिर क्षिणे पुण्य मरते लोकम विषयती तेतम भुगतवा स्वर्गलोकम विशालम इस गीता के वचन में स्वर्ग शब्द जिस देवताओं के निवास स्थानभूत लोक विशेष के लिए हुआ है वो है प्रसिद्ध स्वर्गलोक और उसी स्वर्गलोक को यहाँ पर स्वर्गीय लोके इस सप्तमंत पद से नहीं लेना है इसे दिखाने के लिए अमुस्मिन ये विशेषण है स्वर्गी लोके का अमुस्विन विशेषण व्यावर्तक है प्रसिद्ध स्वर्गलोक का और इस अमुस्विन शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिय अगोचरत्व न आमुस्मिन इति निर्देश इंद्रिय अगोचर जो लोक है उसे कहा गया यहां पर स्वर्गलोक शब्द से तो जो देवता के निवा देवताओं का निवास स्थान भूत स्वर्गलोक है वो तो देवताओं के इंद्रिय से ग्राह्य है ना इसलिए वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक यहां पर स्वर्ग शब्द का अर्थ नहीं होगा ये मुस्विन शब्द का प्रयोग करके भास्कर मूल श्रुति ने बताया है इसलिए भाष्कर भगवान ने आमुस्विन शब्द का व्याख्यान आत्मा जो इंद्रिय अगोचर है उस रूप में किया है इंद्रिय गोचर कौन है आत्मा इसलिए अमुस्विन शब्द से लिया जाएगा आत्म आत्मस्वरूपभूत स्वर्गलोक स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मलोक इसी अभिप्राय से ये विशेषण दिए हैं आत्मनि के भाष्य में कि यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभय सर्वज्ञे अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाह प्रज्ञान अमृत रसे ये सब अमुस्विन शब्द का ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं तो यथोक्त आत्मा है प्रथम अध्याय के उपक्रम में बताया हुआ आत्मा तो वो है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अद्वैत आत्मस्वरूप उसे यथोक्त शब्द से लेना अद्वैते और वो कैसा है जरा रहित है इसलिए अजर है उसमें जीर्णता नहीं आती और अमर है का मतलब परिणाम रूप विकार से रहित है अजरे ने बताया जो पंचम विकार है अपक्ष उससे रहित है अमर शब्द ने बताया कि वह परिणाम रूप विकार से रहित है अमृत यह शब्द बताता है अंतिम जो विकार है अंतिम विकार है विनाश उससे रहता है नहीं तो अमर ए और अमृते दोनों पर्याय हो जाएंगे ना अमृत भी कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको और अमर भी कहेंगे उसी को यदि तो पुनरुक्ति होगी इस पुनरुक्ति को टालने के लिए अमर शब्द का दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने अर्थ किया अपरिणामी जिसका परिणाम रूप विकार नहीं है अर्थात सावय नहीं है सावयव का परिणाम होता है अवयवों का उपचय अपचय यही तो परिणाम माना जाता पूर्व अवस्था का परित्याग उत्तर अवस्था का ग्रहण ये परिणाम माना जाता है और ये जिसका होता है उसे कहा जाता है परिणामी तो अपरिणामी और अमृत का अर्थ निकलेगा जो अविनाशी है और अभय का अर्थ निकलेगा भय तथा भय के कारण से रहित निर्भय और सर्वज्ञ शब्द का अर्थ निकलेगा स्वयं प्रकाश है चेतन वो चेतन है और अपूर्वे का अर्थ निकलेगा जिसका जन्म नहीं होता प्रथम विकार से रहित है यह अपूर्व शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व शब्द का अर्थ होता है कारण अपूर्व का अर्थ निकलेगा कारण रहित तो जिसका कोई कारण ही नहीं है तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी जन्म भी नहीं होगा इसलिए जन्म रहित और अनपरे इसमें अपर शब्द का अर्थ है कार्य अनपर का अर्थ निकलेगा कार्य रहित का मतलब अपूर्व अनपर्य ने बताया कार्यत्व तथा कारणत्व रूप विशेषता से रहित वो कार्य कारण से रहित हैं और अनंतरे अबाही ये शब्द बताते हैं देशत अपरिचिन्नता को जो अंतर होगा तो बाह्य नहीं होगा शरीर इस समय इस भवन के अंदर है तो बाहर नहीं है इसलिए परिचिन हुआ देश और ये आत्मा किसी सीमा विशेष को लेकर के उस सीमा के अंदर या सीमा के बाहर है ऐसा नहीं है का मतलब व्यापक है अपरिचिन्न है अनंतरे अबाह शब्द का अर्थ निकलेगा बाह्य कहते हैं बाहर रहने वाले को जो बाहर है वो अंदर नहीं होता जो अंदर है वो बाहर नहीं होता और ये तो अंदर भी है बाहर भी है का मतलब व्यापक है और प्रज्ञान अमृत करसे तो प्रज्ञान रूप जो अमृत तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान का मतलब होता है विकार रहित निर्विकार ज्ञान ज्ञान दो प्रकार का है कि विकार युक्त ज्ञान विकारी ज्ञान वो ज्ञान है वृत्ति रूप ज्ञान उसका जन्म रूप विकार भी होता है विनाश रूप विकार भी होता है बीच में अस्तित्व भी रहता है तो जन्म जन्मानंतर भावी अस्तित्व तथा विनाश रूप विकार से ग्रस्त विकारी ज्ञान है एक वो है निकृष्ट ज्ञान वो वृत्तियात्मक ज्ञान है और प्रज्ञान कहलाता है प्रकृष्ट ज्ञान और वो प्रकृष्टता ज्ञान में है जन्म विनाश राहित्य रूप निर्विकारत्व रूप ऐसा निर्विकार ज्ञान कौन है आत्मा इसलिए ये कहा कि प्रज्ञान रूप जो अमृत है वह एक रस है यानी सच्चित है सत रूपता और चिद रूपता यहां पर बताई जा रही है आत्मा की और एक रस से बताया जा रहा है कि वह उसका केवल नित्य ज्ञान ही निर्विकार ज्ञान ही स्वरूप है तो प्रज्ञान एक प्रज्ञानिक एक रसे शब्द का अर्थ निकलेगा नित्य ज्ञान स्वरूप है प्रज्ञमृत रसे अत्यगमत प्रज्ञात रसे निर्वाणम अत्यगमत ऐसा अनुय करना तो निर्वाण शब्द का अर्थ होता है सामान्य स्वरूप की प्राप्ति जब तक कार्यक्रम संघात त्रय में से किसी न किसी उपाधि से युक्त आत्मा रहता है शरीर त्रय में से किसी न, किसी न किसी शरीर से युक्त हो करके आत्मा रहेगी तब तक वह निर्वाण स्वरूप को प्राप्त हुई ये नहीं कहा जाएगा सविशेष स्वरूप को प्राप्त होती है विशिष्ट स्वरूप रहता है जागृत में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर त्रय से विशिष्ट होता है स्वप्न में कारण तथा सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है और सुसुप्ति में कारण शरीर से विशिष्ट होता है इसलिए इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा निर्वाण भाव को प्राप्त नहीं होता निशेष सामान्य रूप नहीं है वो निरतिशय सामान्य रूप नहीं है और तुरीय जो अवस्था है आत्मा की तुरीय पाद मांडुक में बताया गया वह है निर्वाण पद का अर्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इसमें भी ब्रह्म निर्वाण मृत क्षेत्र में निर्वाण शब्द का अर्थ ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म का मतलब निरतिशय ब्रह्म ही किया है ना तुरीय ब्रह्म है वो सामान्य स्वरूप है उसमें कोई विशेषता नहीं है विशेषताएं आती है विशेषता का मतलब होता है सात और वो सा, सात सहिता आती है उपाधि के कारण और उपाधि कोई भी नहीं है तुरीय चैतन्य में इसलिए निर्वाण अवस्था है वो और उस निर, निर्वाणम अत्य गमत यानी निर, से सामान्य अवस्था को प्राप्त किया अत्यगमत का करता होगा स शब्द से ग्राह्य वामदेव जी वामदेव जी ने निर्वाण भाव को प्राप्त कर लिया निर्वाण भाव को कैसे प्राप्त हुए तो कहा कि ऊर्ध्वसन परमात्मभूत सन अरुषी परमात्मा परमात्म भाव को स्पष्ट करने के लिए अमुस्वीन स्वर्गीय लोके इसमें अमुस्वीन शब्द था अब इस निर्वाण भाव को प्राप्त कर लिया इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत है प्रदीप वत तो जैसे प्रदीप जब तक तेल है प्रदीप में तब तक तो वो जलता रहता है तो वह उसकी निर्वाण अवस्था नहीं है वो सामान्य तेज भाव को प्राप्त नहीं है विशिष्ट तेज है उस समय सात तेज से युक्त है जल रहा है उस समय इंद्रिय गोचर प्रकाश हो रहा है और तेल समाप्त होने के बाद बत्ती में अनवित तेल भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाने पर क्या हो जाता है कि वो निर्वाण भाव को प्राप्त करता है ब्रह्म, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है क्या नाम निर्वाण को प्राप्त होता है मतलब तेज सामान्य को प्राप्त करता है वो तेज सामान्य नहीं होता है तो ये प्रदीप वत इस दृष्टांत से ये बताया प्रदीप जैसे अपने निर्वाण भाव को प्राप्त करता है का मतलब तेज सामान्य अवस्था में जाता है और जब सामान्य अवस्था में गया तो दृष्टि गोचर नहीं होगा ऐसे ही प्रज्ञान अमृत एक रस यानी नित्य चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है उसमें निर्वाण भाव को प्राप्त करता है प्राप्त किया वामदेव जी ने अब स्वर्गे लोके का अर्थ करते हैं स्वर्ग लोके यानी स्वस्मिन आत्मनी तो स्वस्मिन आत्मनी यानी स्वे स्वर्ग लोके का अर्थ कर रहे हैं स्वस्मिन आत्मनी स्वस्मिन आत्मनिका भी अर्थ करते है स्वे स्वरूपे अमृत है इसका अवतरण है टीका में स्वस्मिन आत्मनि का इसे देखिए कि स्वर्ग शब्द निरति से सुख सामान्य सामान्यवाचिवात् ब्रह्मनंद से तस्व मुख्यम स्वर्गत्म वैसिक से तो स्वर्गत्म आपेक्षिक उससे पहले का अर्थ कर दिया स्वर्गलोके का मैं स्वर्ग शब्द का अर्थ ब्रह्मानंद होगा ये अर्थ होगा इसे कहते हैं कि ब्रह्मानंद से व मुख्यम स्वर्गत्व ऐसा अनु करिए ब्रह्मानंद ही स्वर्ग शब्द का मुख्यार्थ है क्यों तो कहते हैं स्वर्ग शब्द स्वभावत निरतिशय सुख सामान्य का वाचक है निरतिशय सुख सामान्य कहा जाता है भूमा सुख को यो वे भूमा तत्खम में कहा गया जो सुख है अपरिछिन्न सुख उसका वाचक है स्वर्ग शब्द और ऐसा निरति से सुख सामान्य कौन है तो तो ब्रह्मानंद ही है इसलिए ब्रह्मानंद को ही स्वर्ग शब्द का मुख्यार्थ कहा जाएगा तस्व मुख्य मुख्यम स्वर्गत्वम और जो वैश्यिक स्वर्ग है यानी वैशयिक सुख है तो वैषयिकम आपेक्षिकम विषयजन्य सुख में जो स्वर्गत्व है वह आपेक्षिक स्वर्गत्व यानी गौण स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गत्व है और मुख्य स्वर्गत्व हो जाएगा आत्मा में ही अब स्वस्मिन का अवतरण है कि उक्त स्वर्ग से ब्रह्मस्थेद आशंक्य आह स्वस्मिन तो उक्त जो ब्रह्म स्वर्ग है यानी स्वर्ग का अर्थभूत जो ब्रह्म है ब्रह्मानंद है वह स्वस्थ भेदम आशंक्य उस स्वयं से भिन्न है स्वयं से ब्रह्म भिन्न है इस प्रकार की आशंका भेदवादी ने की तब तो उसका समाधान करते हैं भास्कर भगवान कि ये स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थभूत जो ब्रह्मानंद है वह स्वयं का स्वरूप ही है इसे दिखाने के लिए ये कहा कि स्वस्मिन आत्मनि ये स्वर्ग लोके का अर्थ कर दिया वो स्वर्ग शब्द का मुख्यार्थ जो ब्रह्मानंद है वो कोई स्वयं के स्वरूप से भिन्न नहीं है इसलिए स्वस्मिन आत्मनि यानी स्वे स्वरूपे अपना ही जो स्वरूप भूत है अमृत समभवत तो अमृत भाव को प्राप्त हुआ अमृत समभवत का मतलब वो? निरति से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ अमृत तो अविनाशी वस्तु है ना अभी तक अपने आप को मर्त्य जो शरीरादि हैं तदात्मक समझ रहा था उस तदात्म, आ, मर्त्य भाव जो मनुष्य भाव है उससे ऊपर उठ करके अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ किससे तो आत्मज्ञाने न आत्मज्ञाने लिखा है कि तृतीयांत है पुरानी पुस्तक में तृतीयांत होगा भाष्य में अमृत समाने तो ऐसा सप्तमी है तृतीय है ना हाँ तो तृतीय होना चाहिए आत्मज्ञा ने नत्मज्ञाने न आमृत समू स्वे स्वरूपे सुरू, आमृत सम आत्मज्ञान ऐसा अन्वय करना होगा हा आत्मज्ञाने नहीं होना चाहिए वो न छूट गया हाँ टिप्पणे में भी ज्ञाने न है ज्ञाने है कि ज्ञाने न है हा तृतीय अंत है तो वही होना चाहिए आत्मज्ञाना तो ये जो अमृत इसका अवतरण है टीका में अमुस्मिन स्वर्गे मर्त्य देहादी भावम विहाय नैव भाव नई स्थित इति तो आमुस्वीन स्वर्गीय लोके का तो अर्थ हुआ परमात्मा निरतिशय ब्रह्मानंद ये आमुस्विन स्वर्गीय लोके का अर्थ हुआ न और उस निरतिशय ब्रह्मानंद में आत्मभावे नहीं व ऐसा न करिए तो अमुस्मिन स्वर्गे लोके आत्मभावे नहीं व स्थित और बीच में कहा कि देहादी में आत्मभाव था उसका क्या होगा तो मर्त्य देहादी भावम विहाय वो मर्त्य देहादी भाव का विहाय का अर्थ है परित्याग वो किससे हुआ तो आत्मज्ञान है ना वो जो तृतीयांत आत्मज्ञान है ना उसका अन्व इसमें साधन के रूप में होगा यानी स्वर्ग लोक शब्दी तो ब्रह्मानंद तो स्वरूप ही है वो स्वरूप की प्राप्ति किसी साधन जन्य नहीं होती साधना अधीन नहीं होती आत्मज्ञान के अधीन स्वरूप अवस्थान नहीं है आत्मज्ञान से तो मर्त्य देहादि में जो भ्रांति से आत्मभाव था वो निवृत्त होता है देहादि भाव की निवृत्ति होती है भ्रांति की निवृत्ति होती है तो ये जो अर्थाध्यास है मर्त्य देहादी भाव उसको छोड़ दिया आत्मज्ञान से आत्मज्ञान ने उसे निवृत्त कर दिया और फिर स्वर्गलोक ब्रह्मानंद में आत्मरूप से ही प्रतिष्ठित हुआ ज्ञानी इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अमस्म स्वर्गे मृत्येहादि भाव विहाय स्वात्म भाव न्या अमृत आगे हैं पूर्वम इत्यादि की अवतरण टीका उक्त स्वर्ग लोके सर्व इति भ्रम वारयती तो उक्त स्वर्ग लोके यानि ब्रह्मानंद रूप जो स्वर्ग है उस ब्रह्मानंद रूप स्वर्ग में सर्व कामाप्ति होती होगी यानी विधेय कैवल्य में निरि से ब्रह्म भाव में ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने पर सर्व काम शब्दित संसार के अनुकूल सभी विषयों की प्राप्ति होती होगी इस प्रकार का जो भ्रम है भ्रांति है उसका निराकरण करते हैं पूर्वम इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार तो पूर्वम समाप्त काम तया ये सर्वान कामान आप इसका अर्थ कर रहे हैं आपत्वा इसमें एकत्वा प्रत्यय पूर्व काली तत्व बता रहा है ना अमृत भवन से पहले ब्रह्मानंद में स्वरूप से अवस्थित होने के पहले आत्म रूप से अवस्थित होने से पहले यह पूर्वम शब्द का अर्थ निकलेगा और ये पूर्वम कहां से लाया तो ये जो सर्वान कामान आपत्वा में अक्त्वा प्रत्यात्त आपत्वा ये क्रियापद है ना इसमें अक्त्वा प्रत्यय आपति में पूर्वक कालिक तो बता रहा है इसलिए विधेय कैवल्य के पहले सर्व कामाप्ति हुई वो सर्व कामाप्ति है जीवन मुक्ति इसलिए छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि आप्त काम तया आपने सर्वत्र स्वाभेद सकल, कामा, सकल काम कामा भावे नहीं आप्त कामता विदुषा तो आप्त कामता विद्वान में आई आपकामता ही जीवन मुक्ति है वो कैसे आई तो कहते हैं आपता का स्वरूप है सर्वत्र स्वाभेद दर्शनात। आत्मज्ञान होने पर द्वैत उपस्थापिका अविद्या बाधित हुई अविद्या अविद्यावृत्त होगी ना जो द्वैत को उपस्थापित करने वाली है और उस द्वैत के उपस्थापक अविद्या के न रहने से जितना भी अध्यस्त जगत है उसे वह अपनी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं देखेगा सो सत्ता स्वसत्तारिक्त सत्ताक भाव देखेगा अध्यस्त जगत में कौन ज्ञानी जो अध्यस्त वस्तु है अधिष्ठान से अलग नहीं होती ये दर्शन है स्वा, स्वाभेद दर्शन और सर्वत्र का अर्थ है एक दो पदार्थ में नहीं केवल अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में मात्र स्वाभेद दर्शन नहीं अभी तु अनात्मा मात्र मेरे से अन्य स्वतंत्र सत्ता वाला है ही नहीं यह निश्चय है स्वाभेद दर्शन सर्वत्र स्वाभेद दर्शन और इससे क्या हुआ फिर कहते सकल कामाभाव न तो काम्यमान पदार्थ जो है बचे ही नहीं उनका अभाव होने से आप्त कामता विदुष यही आप सर्व कामाप्ति है विदुष यानी विद्वान की विद्वान को इसी मनुष्य शरीर से बैठे ही बैठे स्वर्गलोक आदि के सब पदार्थ प्राप्त होते ऐसा नहीं बस वो विद्वान देखता है कि अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है उससे अलग न तो मृत्युलोक के विषय है न तो ब्रह्मल, ब्रह्मलोक के विषय है अरबीज वाले भी नहीं अन्य स्वर्गलोक के विषय भी अलग नहीं है मेरे से अनात्मा मात्र अलग नहीं है अविद्या ही अलग नहीं है तो अविद्या का कार्य अलग कहा से होगा अलग का मतलब स्वतंत्र सत्ता वाला आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला कोई भी काम्यमान पदार्थ है नहीं इस निश्चय का नाम है सर्व कामाप्ति ठीक तो आप ये भाष्य में लिखा कि पूर्वम समाप्त काम तया समाप्त काम हो गया का मतलब द्वैत मात्र के अभाव का निश्चय हुआ इसी से सर्व कामाप्ति हो गई और ये, ये निश्चय कब हुआ कहते जीवन एवं जीते जी ही सर्वान कामान आप का अर्थ निकलेगा काम्यमान अनात्म वस्तुओं का आत्मा से अतिरिक्त अभेद कहो या भेदाभाव कहो का निश्चय ही सर्व काम आप ये जीवन मुक्ति हुई आगे है अब इसका समापन क्या नाम द्वीर अमृत यदि दो बार वचन है न अंतिम वाक्य का दो बार उच्चारण है तो कहते हैं द्विर वचनम सफलस्य सोधारणस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थम तो दो बार जो उच्चारण हुआ वह बताता है कि सफल जो आत्मज्ञान है जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति रूपी फल वाला जो आत्मज्ञान है और उसका उदाहरण हुआ वामदेव ऋषि जी जिसे इस अंतिम कंडिका में बताया गया स शब्द से वे वामदेव ऋषि है उदाहरण तो सोधारणस्य तो उदाहरण सहित तो सफल आत्मज्ञानस्य परिसमाप्ति आत्मज्ञान की परिसमाप्ति को दिखाने वाला ये द्विर्वचन है थोड़ी सी टीका है पूर्वम इत्यादि का अर्थ कर दिया टीका में टीका कारण है कि जीवन मुक्ति दशायाम आपकामतया सर्वात्म सर्वात्मत्वेन सर्वात्मत्वे तो जीवन मुक्ति दशा में आप्त कामता हुई का मतलब सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ ये सर्वात्म भाव ही आप्त कामता है यही जीवन मुक्ति है और सोदाहरण इसमें उदाहरण शब्द का अर्थ अर्थ के रूप में लेना वामदेव जी को तो उदाहरण वामदेव इथ तो इस प्रकार ये जो द्वितीय अध्याय है इसका विचार संपन्न हो जाता ऐत्रेय उप निषदी आत्मसट के चतुर्थक खंड उप क्रमेण द्वितीय अध्याये प्रथम खंड इति इति उपनिषदी उपनिषद ऐत्रपनषदभाष्ये द्वित प्रथम खंडम गोविंद भगवतपूज्यपादिष्य श्रीम्छंकत्रेयपनिषदभाष्ये द्वित ऐत्रे उपनिषदभाष्यटीकाया द्वितीय द्वितध्या प्रथम खंडमहसरिव्राजकाचार्य श्रीमत्शुद्दानंदपूज्यदशिष्यनंद जानकृत ऐत्रे टीकायाम् द्वितीयो द्वितय ओम वा मनसि प्रतिष्ठिता